और परमार्थ प्रसंग साठ स्वयं यत्न किए बिना गुरु ही तुम्हें वस्तुलाभ नहीं करा दे सकते गुरु तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं तुम्हारी सब भूल और संशय मिटा सकते हैं विपदगामी होने पर सावधान कर दे सकते हैं मार्ग में लगा दे सकते हैं यहाँ तक कि हाथ पकड़कर कुछ दूर ले जा भी सकते हैं पर रास्ता तो खुद को ही चलना पड़ेगा वे कंधों पर बैठाकर तो तुम्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं आएंगे मार्ग दीर्घ और दुर्गम है इसमें संदेह नहीं पर इसीलिए मुझसे तो बनेगा ही नहीं कहकर बीच रास्ते में ही बैठ जाने डरने या आशा छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा या तो तुम आगे बढ़ोगे या पीछे फिरोगे फिरने पर जो कुछ पाया था वह भी गायब हो जाएगा जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मार्ग सरल होता जाएगा और शक्ति तथा आनंद मिलने लगेंगे। एक सट, के भीतर सार पदार्थ यदि न हो तो बाहर की कितनी ही सहायता से भी कुछ नहीं होता उसर पथरीली जमीन में बीज बोकर सिंचाई और निदाई का क्या फल होगा खराब जमीन को भी जैसे अनेक उपायों से ठीक किया जाता है वैसे ही विषयी लोग भी गुरुदत्त उपदेश को सरल विश्वास निष्ठा और अध्यवसाय के साथ यदि पालन करें, तो परमार्थ फल की प्राप्ति कर सकते हैं तब जीवन मधुमय अमृतमय हो जाएगा बासठ बढ़े चलो बढ़े चलो इधर उधर भ्रूक्षेप न करो ज्योतिदर्शन इत्यादि को कुछ भी महत्व मत दो ध्यान करते करते ऐसी कितनी तरह की चीजें आएंगी कैसे कैसे दर्शन होंगे इनसे काफी आनंद भी मिलेगा परंतु उनमें ही अटक न जाना यदि ऐसा किया तो फिर आगे और नहीं बढ़ पाओगे सब समय संपूर्ण दृष्टि आदर्श की ओर ही रहे कैसे उनके प्रति अनुराग और प्रेम बढ़े उनमें मन तन्मय हो जाए उनका साक्षात दर्शन लाभ हो मानो यही तुम्हारा एकमात्र काम में और लक्ष्य रहे विभूति ये सब मनुष्य को सुख का प्रलोभन दिखाकर माया मोह में में करते हैं, हैं। आदर्श भ्रष्ट कर देते हैं। ये केवल भगवत प्राप्ति के मार्ग हों इतना ही नहीं है वे क्रमशः मनुष्य की अजोगति करते और उसका सर्वनाश कर डालते हैं सिद्धाई से भक्ति मुक्ति कभी नहीं मिलती बहुत हुआ तो संसार में मान यश और अभिकसित सुख भोग मिल जाते हैं और इन्हें ही प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे का सर्वनाश करने में भी मनुष्य पीछे नहीं हटता इसीलिए सच्चे भक्त सिद्धाई को जहर के समान त्याग देते हैं